भागवत कथा दसम स्कंध पूर्वाध श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती हैं यदुवंशिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा मेरी पिताजी इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे पिताजी माता जी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके दुर्दैव हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है यदि कोई मनुष्य सौ वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उ नहीं हो सकता जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता सती पत्नी बालक संतान गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है पिताजी हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे मेरी माँ और मेरे पिताजी आप दोनों हमें क्षमा करें हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए परंतु हम स्वतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देव की वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपका परमानंद प्राप्त किया राजन वे स्नेह पात से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रूंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा महाराज हम आपकी प्रजा हैं आप लोगों पर शासन कीजिए हम लोगों पर शासन कीजिए राजा यजाति का साप होने के कारण यदवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है इसलिए आपको कोई दोष ना होगा जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेज देंगे दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे उन यदुवृष्णि अंधक मधु दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजाती संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था भगवान ने उनका सत्कार किया सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया अब सारे के सारे यजवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी दुख नहीं था उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे वे कृतार्थ हो गए थे अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे भगवान श्री कृष्ण का वंदन वदन आनंद का सदन है वह नित्य प्रफुल्लित कभी न कुंभ वाला कमल है उसका सौंदर्य अपार है सदै रास और चितवन उस पर सदा नासी रहती है यदवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रसपान करते रहते थे प्रिय परीक्षित अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं पिताजी अब आप लोग ब्रज में जाइए इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा यहाँ के संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया